बाघ की सवारी उस दिन जंगल में भारी वर्षा हो रही थी चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ से खड़ा हुआ झोपड़ी के अंदर एक औरत बड़बड़ा रही थी सिर्फ दो दिनों के लिए आराम मिला या टपटपी फिर से आ गई बारिश के कारण उसकी झोपड़ी चू रही थी उसे मेज बक्से और बर्तन इधर उधर खिसकाने पड़ रहे थे ढूंढाम उनसे टकराने की आवाज आ रही थी जिससे दीवारें हिल रही थी बाघ डर गया टपी भला यह क्या है भला यह क्या है जब उसकी आवाज इतनी डरावनी है तो वह जरूर भयानक होगी बाघ को कुछ समझ में नहीं आया तभी गांव का भोलेनाथ अपने गधे को ढूंढता हुआ वहां आया उसने बुढ़िया के घर की दीवार से लगाकर खड़े हुए एक जानवर को देखा घड़े अंधेरे में उसे लगा घने अंधेरे में उसे लगा कि यह उसका गधा है वह गुस्से में उसका कान खींचता हुआ चिल्लाया क्या तुम्हारा दिमाग खराब है इस बारिश में तुम्हें कहां कहाँ ढूंढता फिरू चल चुप अब चुपचाप घर चल वह बाघ पर चढ़ बैठा और उसकी चवारी चवार, सवारी करते हुए चल पड़ा आज तक बाघ के कान किसी ने इस तरह नहीं मरोड़े थे बाघ डर से कांपने लगा टप तप टपी के डर से वह कुछ नहीं बोला चुपचाप चलता रहा घर पहुंचते ही भोलेनाथ भोले ने उसे घर के सामने रस्सी से बांध दिया और घर के अंदर सोने चला गया अगले दिन सुबह होते ही भोलेनाथ की पत्नी बाहर आई घर के सामने बधे हुए बाघ को देखकर वह जोर से चीख उठी चीख सुनकर भोलेनाथ दौड़ा आया बाघ को देखकर वो भी चिल्लाते हुए घर के अंदर घुस गया दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया गांव वाले भोलेनाथ के घर के सामने बंदे बाघ को देखकर चारों तरफ दौड़ने लगे इस झमेले में भोचक के बाघ ने रस्सी को काट लिया और बचकर जंगल में भाग निकला भोलेनाथ ने बाघ की सवारी की, की यह खबर गाँव में चारों तरफ फैल गई सभी उससे मिलने आए आश्चर्य के साथ उससे पूछने लगे सुना है तुमने बाघ की सवारी की भोलेनाथ ने गर्व से कहा सिर्फ उसकी सवारी नहीं की बल्कि मैंने उसके कान भी मरोड़े यह खबर राजा के कानों तक पहुंची राजा ने भोलेनाथ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया कुछ महीने बीत गए दुश्मन देश के सैनिकों ने राज्य पर हमला कर दिया राजा ने फौरन मंत्री को हुक्म दिया जिस बहादुर व्यक्ति ने बाघ की सवारी की थी उसे तुरंत दुश्मनों से मुकाबला करने भेजो वह शत्रुओं को चूर चूर कर देगा जाओ और उसे यह शक्तिशाली घोड़ा दे दो भोलेनाथ राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गया उसने सोचा अब कोई रास्ता नहीं है मुझे युद्ध में जाना ही पड़ेगा उसने पहले कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी मुश्किल से घोड़े पर बैठते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा इससे पहले कि मैं गिर जाऊं मुझे घोड़े पर कसकर बांध दो उसकी पत्नी ने उसके हाथ पांव वो पूरे शरीर को घोड़े से कसकर बांध दिया घोड़ा तेजी से भागने लगा खेतों नदियों और पार को पार करते हुए वह शत्रु की सेना की ओर दौड़ा हायरे उधर मत जाओ भोलेनाथ जोर से चिल्लाया। उसे समझ में नहीं आया कि घोड़े को कैसे रोके घबराहट में उसने अपने दोनों हाथ उठाए और एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया मगर घोड़ा भागता ही रहा मिट्टी गिली होने के कारण पेड़ उखड़ भोलेनाथ के हाथों में आ गया शत्रुओ ने एक बड़े वृक्ष को हाथों में घुमाते हुए तेजी से उनकी तरफ आ रहे भोलेनाथ को देखा उनमें से एक बोला अरे उस शक्तिशाली को देखो उसने पेड़ को भी उखाड़ लिया हमसे युद्ध करने चला आ रहा है निश्चय यह वही व्यक्ति है जिसने बाघ पर सवारी की थी वे सब के सब अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए थोड़ी देर बाद घोड़ा एक झटका मारकर रुक गया रस्सी टूट गई और भोलेनाथ नीचे गिर पड़ा सौभाग्यवश तब वहां कोई भी नहीं था भोलेनाथ बड़बड़ा भगवान का शुक्र है मेरी जान बच गई घोड़े को लेकर चलते हुए घर की तरफ बढ़ा, वह वह भला, वो भला कहा घोड़े की सवारी करता लोगों ने उसे वापस पैदल आते हुए देखा आश्चर्य से बोले देखो उसने अकेले ही सभी शत्रुओं को हरा दिया इतना बड़ा काम करने के बाद भी वह एक साधारण आदमी की तरह चल कर आ रहा है कितना महान है भूलेना भारत की लोग